नमस्कार आज नववर्ष का प्रथम गुरुवार है 7 जनवरी 2021 और हरिहत का के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जिस तरह से पूर्व है कि हम आज से श्रीमद्भागव गीता का अध्ययन आरंभ करेंगे उसके कुछ पूर्व पीठी का के बारे में हमने पिछले सप्ताह अध्ययन किया था अत्यंत संक्षिप्त में उस बातों को उन बातों को फिर से समझते हुए फिर हम अपने भागवत गीता के मूल अध्ययन पर आते भागवत गीता भारतीय संस्कृति का एक अति विशिष्ट ग्रंथ है जो प्रस्थान्तरीयी का एक अंग है यहाँ प्रस्थान्तरीयी जो हमारी वैदिक परंपरा में कही गई उस प्रस्थान में तीन शास्त्र आते हैं एक आते हैं उपनिषद एक ब्रह्मसूत्र और एक श्रीमद् भागवत गीता, जो कृष्ण गीता के नाम से या श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध इन तीनों ग्रंथों के समुचित अध्ययन और अनुसरण से हमारे ऋषियों का कहना था कि इस जीवन को आप सार्थक कर सकते ये तीनों ग्रंथ पर्याप्त हैं आपके जीवन को सार्थक करने के लिए श्रीमद्भागव गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद जितनी विभिन्न व्याख्याएं श्रीमद भागवत गीता की उपलब्ध हैं शायद है किसी अन्य ग्रंथ की विश्व में हो क्योंकि इतना गूढ़ रहस्यमयी ग्रंथ है कि इसके हर ऋषि ने अपनी अपनी योग्यता और अपने-अपने रुचि के अनुसार या अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसकी व्याख्याएं की तो इतनी अनगिनत व्याख्याओं के बाद जब कोई नई व्याख्या आती है तो प्रश्न आता है कि एक और व्याख्या की क्या आवश्यकता तो जब इतनी व्याख्याएं उपलब्ध हैं फिर हम एक और व्याख्या क्यों करें तो यहाँ पर अभि अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि अब तक कि मैंने कई व्याख्याएं देखी लेकिन कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो अब तक उजागर नहीं किए गए तो इस उद्देश्य को लेकर कि मैं उन गूढ़ रहस्यों को सामान्य सामान्यजनों की पहुंच तक पहुंचा दूं, तो उस उद्देश्य को लेकर मैं इसका पुनर अर्थ कर रहा हूं, पुनः अर्थ कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ तो बहुत उपलब्ध है उन्होंने इसको टीका टिप्पणी नहीं बोला वरन इसको गीतार्थ संग्रह का संग्रह जैसा हमने पिछली बार समझा था संग्रह का मतलब होता है टेक होम मैसेज यानी उसके सार रूप से उसका संदेश उसका संदेश क्या है जैसे अगर हम कहीं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं पूरी बात समाप्त होने के बाद में अंत में हम उसको सार रूप से एक मिनट में समझते हैं कि अंतिम रूप से इसका मैसेज क्या है इसका अंतिम संदेश क्या है तो वो संदेश को बतलाने के उद्देश्य से इस टीका को मैंने लिखा ये उनका अभिनव तो गुप्त टीका क्या है तो अभिनव गुप्त पदाचार्य जी शिवाचार्य थे उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो श्रीमद् भागवत पर टीका करें क्योंकि श्रीमद् भागवत पर समस्त वैष्णव आचार्यों ने अपनी अपनी टीका जरूर करी है लेकिन शिव आचार्यों के लिए नियम नहीं था जरूरी नहीं था चाहे तो करें वो चाहे ना करें आदिशंकरचार्य एक स्तंभ रहे हमारे भारतीय संस्कृति के और उन्होंने भी इस पर जो टीका की जो शंकर भाष्य गीता के नाम से प्रसिद्ध वो पूर्ण उपनिषद दृष्टिकोण से लिखी गई उनकी टीका टीकाएँ है, विभिन्न हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि श्रीमद् भागवत गीता पूर्णतः अद्वैत ग्रंथ है वो अद्वैत की ओर ले जाती है ज्ञान की ओर ले जाती है और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है हमारे सम, समस्त कर्म जो हमारे पुनर्जन्म और जन्म मरण और दुख संताप के कारण हैं उन समस्त कर्म को नष्ट करते इस बात में कोई विवाद नहीं पूरे विश्व के समस्त विद्वान इस बात से सहमत हैं समस्त विश्व के कि ये जी जी जो गीता ग्रंथ है जो मार्ग प्रशस्त करती है वो हमारे कर्म फलों का नाश कर देते यानी कर्मफल के जो बीज होते हैं वो हमें अगले जन्म में पुनः पुनः कर्मों में धकेलते क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें जीवन मिलता है और वो जीवन में हम फिर उन पुराने कर्मों को भोगते भोगते नए कर्म करते हैं और इस दुष्चक्र से बाहर आना कठिन है उस कठिनाई को गीता दूर करती है इसके अलावा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब रोज अपना अपना काम करते हैं, घर चलाते हैं दुकान चलाते हैं व्यवसाय करते हैं नौकरी करते हैं बाल बच्चों से व्यवहार करते हैं पिताओं से व्यवहार करते हैं अपने और रिश्तेदारों से व्यवहार करते हैं अपने ग्राहकों से व्यवहार करते हैं उसमें हमें हजारों दुविधाओं का सामना करना पड़ता है कभी कभी कहते हैं हमको धर्म संकट आ गया कि हम क्या करें उन स्थितियों में एक श्रीमद भागवत गीता का अध्येता आसानी से पार पा लेता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने कर्तव्य स्पष्ट होते हैं कि मुझे क्या करना उचित है इसमें तो इस समस्त परिचय को जानकर अब हम उन मूल बातों को कुछ मिनट में समझ लेते हैं जो अद्वैत से संबंधित है जैसा हम सब पढ़ चुके हैं पिछली बारों में कई हफ्तों में महीनों में सालों में कि परमेश्वर अकेला था और उसने अपने ही अस्तित्व से इस विश्व का निर्माण किया यानी इस विश्व का निर्माण परमेश्वर से अलग नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर अगर किसी विश्व को या संसार को या किसी भी चीज़ को बनाएगा उसको बनाने के लिए उसे कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा कि तुम इस चीज़ को बना दो और न उसको कोई पदार्थ मिलेगा जो वो कहेगा कि इस पदार्थ से इस चीज़ को बना दो जैसे अगर हमारे को लगता मकान बनाना है तो हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई तुम इसको बनाओ हम उसके लिए सीमेंट की व्यवस्था करते हैं लोहे की व्यवस्था करते हैं ऐसी व्यवस्था करना परमेश्वर के लिए कोई आवश्यक नहीं था और न उसके लिए संभव था क्योंकि उसने अपने ही अस्तित्व से समस्त संसार को प्रकट किया यानी परमेश्वर के अस्तित्व से यह संसार अभिव्यक्त तो हुआ है यानी ये जो उसके भीतर था वही बाहर आया यानी परमेश्वर के अस्तित्व में समस्त सृष्टि पूर्व स्थित है ये हमारी मूलावधारणा है कि परमेश्वर के अस्तित्व में उसके अंतस उसके हृदय में समस्त सृष्टि और समस्त सृष्टि में समस्त अस्तित्व और समस्त काल आते यानी जो भूतकाल में था और जो भविष्य में होने वाला है वो एक साथ उसकी अस्तित्व में उपलब्ध है परमेश्वर के अस्तित्व में जो आने वाला है वो भी उपलब्ध है और जो बीत गया वो भी उपलब्ध है और जो हो रहा है अभिव्यक्त है वो भी उपलब्ध है यानी तीनों स्थितियाँ उसमें पहले से है इसको हम एक छोटे से एक सांसारिक बहुत हल्के फुल्के उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम एक सीडी में पूरी फिल्म है अब हम उसको देखते हैं तो जो हमको दृश्य पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो भी इस में है जो बीत चुका है वो भी है और जो आने वाला है वो भी इसमें है इसी में ये जो है सीडी ये तो एक बहुत हल्का सा सांसारिक उदाहरण है सिर्फ समझने के लिए लेकिन इसका कोई तात्विक महत्व नहीं है लेकिन हम इस बात को अपने मस्तिष्क में संवार सकते हैं इस तरह से कि परमेश्वर के अस्तित्व में समस्त सृष्टि भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों ही एक साथ होता दूसरी बात यह सृष्टि उसका प्रोजेक्शन है जैसे कि उस एक फिल्म होती है सेलुलाइड बोलते हैं जिसको एक सिनेमा में जो फिल्म चलती थी उसका प्रोजेक्शन उसको पर्दे पर हमको दिखाई देता है ऐसे ही परमेश्वर के अस्तित्व में जो सृष्टि है उसका अस्तित्व हमको उस संसार रूप में दिखाई देता है समस्त सृष्टि जब उसने अपने अस्तित्व से बनाई तो उसकी स्वयं की चेतना का ही ये विकास है इस बात को यहाँ अद्वैत भावना के लिए समझना जरूरी है जब तक ये समझेंगे तो हमको अद्वैत में समझने में कठिनाई आती अब इसके बाद कुछ बातें अद्वेत में भी कुछ भिन्न भिन्न मत हैं एक मत है सांख्य का एक मत है न्याय का सांख्य कहता है कि सत्कार्यवाद सत्कार्य का मतलब जो उपलब्ध है वो अपने कारण में पहले से उपलब्ध है जैसे एक बीज में वृक्ष पहले से है असत् न्याय वाले बोलते हैं कि नहीं वो सब प्रकृति से आता है इस बारे में शिव दर्शन कहता है कि प्रकृति चूंकि जड़ है प्रकृति स्वयं रचित है स्वयं जड़ है इसलिए प्रकृति से जीव का उत्पन्न होना संभव नहीं है वरन जीव से भी ही जीव संतान जैसे माँ से ही आ सकती है ऐसे ही जो संसार की अभिव्यक्ति है उसके कारण में पहले से उपलब्ध है जैसे कवि के हृदय से कविता निशरत होने के पहले लिखी जाने के पहले उसके हृदय में उपस्थित होती वही उसका रचनाकार है वही उसका स्वामी है और वहाँ से वो बाहर जब निकलती है तो उसके अंतस को प्रतिबिंबित करती है एक कवि एक कविता लिखता है उस कविता को पढ़ के आप कवि के बारे में जान सकते उसके व्यक्तित्व उसकी भावनाएं उसका दर्द आप सब समझ सकते कि इस कवि के हृदय में क्या होगा आज वो कवि चले गए वो तो दिनकर हो सेनापति हो वो चले गए बड़े बड़े कवि चले गए लेकिन वो जो लिख के गए उससे हम आप उनके व्यक्तित्व को आज भी जान सकते हैं क्योंकि वो उनके अंतस का प्रोजेक्शन था प्रतिबिंब था ऐसे ही ये संसार परमेश्वर का प्रतिबिंब है ये हमारी मूल अवधारणा है फिर इसके बाद में दो तीन बातें समझ लें इसके पहले क्या वो शुरू करें यहां पर हम जब बातें करेंगे कि परमेश्वर को हम अपना कर्म समर्पण करें गीता में बात बार बार आएगी कि हम जो कर्म करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हैं अब हम है ना भाषा के रूप में तो हमेशा बोल देते हैं सर कि आपको परमेश्वर ये सब समर्पित हम जब पूजा करते हैं तो आखिर में शिवार्पणम स्तु कह देते हैं या कृष्ण मार्पणम स्तु कह देते लेकिन इस समर्पण का मतलब क्या है इस समर्पण का मतलब है ये समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में ये जो चैतन्य है जब हम उसको अपना परिचय जानेंगे कि मैं वो चैतन्य स्वरूप हूँ और ये जो इंद्रियाँ हैं अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं आंखें देख रही हैं कान सुन रहे हैं नाक सुघ रही है चमड़ी छू रही है जबान चख रही है ये सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और ये व्यस्त इंद्रियों को मैं इनके पीछे खड़े होकर ऊर्जा देख रहा हूँ और ये अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं मैं इनको देखने वाला हूँ आप जब ये भावना प्रबल होगी तभी आप ये कर्म परमेश्वर को अर्पित कर सकते क्योंकि इंद्रियाँ कर्म करती हैं जब मैं कहूँगा कि ये मैं हूँ तब आप अर्पण नहीं कर सकते क्यों? कि इंद्रियों को जब मैं के रूप में जानता है व्यक्ति कि ये ना कान आंख, जबान त्वचा से मैं काम कर रहा हूँ तो उस समय तुम्हारा अहंकार इस शरीर से जुड़ा है उस समय हम ईश्वर अर्पण नहीं कर सकते ईश्वर अर्पण तब कर सकते हैं ये इंद्रियां तेरी हैं ये तेरे लिए काम कर रही हैं और ये तू जाना इससे जो काम करा रहा है मैं तो इसको देखने वाला जैसे कि किसी का मकान बन रहा है और आपने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया कि तू यहाँ देखना कि लोग ठीक से काम करें कितने लोग आए उनके हाजिरी भरना उस व्यक्ति को उस मकान की डिजाइन से कोई लेना देना नहीं उसके खर्चे बजट से कोई लेना देना नहीं उस ठेकेदार के और आपके बीच में क्या बातचीत हुई उससे उसको कोई लेना देना नहीं उसका लेना देना सिर्फ है कि मैं एक दर्शक हूँ और इसका रक्षक हूँ कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ठीक से बस तो ऐसे ही हम इस इन इंद्रियों के जब दर्शक होंगे तो हम इन काम को कृष्ण मस्तु कर सकते कि हम एक कृष्ण को अर्पण करते हैं हमारे जो काम कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण है क्योंकि मैं तो इसमें लिप्त नहीं दूसरी बात इसमें आती है कि बड़े प्रसिद्ध बात है कि हम जब अंतिम क्षण में अगर परमेश्वर को स्मरण करें मरते वक्त तो मोक्ष हो जाता है कई बार सुना होगा आपने कई ऋषियों ने गुरुओं ने शास्त्रों ने पुराणों ने इस बात का जिक्र किया है वर्णन किया है कि जब अंतिम क्षण में ईश्वर को हम स्मरण करें तो हमारी मुक्ति हो जाती अभिनव गुप्त पादाचार्य जी इस बारे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि क्या एक व्यक्ति जो जीवन भर परमेश्वर को स्मरण करता है मरने के पहले वो कहता मुझे पानी पिला दो प्यास लग गई और उसके बाद में पानी आने के पहले वो मर जाता तो क्या वो अब अगले जन्म में पानी बन जाएगा मरते मरते वो कहता है अपनी पत्नी को कि तुम मेरे पास आ जाओ यहीं खड़े रहो तो क्या वो अगले जन्म में पत्नी से एक हो जाएगा वो कहते हैं नहीं यहाँ पर जब तक होश है और हम कह रहे हैं कि पानी पुत्र पत्नी घर परिवार को जब तक स्मरण कर रहे हैं तब तक हमारा अंतिम क्षण नहीं है हमारा अंतिम जो क्षण होता है वो एक बिंदु स्वरूप क्षण होता है जब इस शरीर से हमारी आत्मा अपने कर्मों को लेकर विदा होती है तो अंतिम क्षण में हमारी इंद्रियां काम नहीं करती उस समय समय हमें न तो कुछ सुनने का होश रहता है न सूखने का न देखने का न विचारने का उस समय में सिवाय हमारी चेतना के सब शरीर शांत हो जाता है अंतिम श्रेणी में न उस समय सुख का एहसास होता है न दुख का एहसास होता है उन दोनों एहसासों से परे होते हैं उस समय में फिर हम ईश्वर को कैसे याद करेंगे तो अभिनव गुप्ता जी कहते हैं यही वो समय है जब आपके जीवन भर की साधना आपके मस्तिष्क पटल पर पड़े हुए प्रभाव को उत्पन्न कर देती और उस समय आप ईश्वर को स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ पाते हो क्योंकि आपने जीवन भर अगर मात्र सांसारिक उपासना करिए सांसारिक उपासना है अपने व्यवसाय को देखा है या अपने रिश्तेदारों के या मित्रों को या मुँह में ही जिए हैं या हमेशा हमने अपने फ़ायदे नुकसान इन्हीं चीज़ों में रहे तो होगा क्या कि वो इम्प्रेशन इतने प्रबल होते हैं कि मरने के क्षण भी वही चीज़ वही वासना जो जीवन भर हमने संभाली है वही वासना प्रभावित होती तो अंतिम क्षण में अभिनव गुप्त जी कहते हैं वही भावना प्रबल होती है वही वासना प्रबल होती है जिसके पीछे जीवन बिताया अगर आपने जीवन भर उन भावनाओं को पाला है सांसारिक भावनाओं को पाला है व्यमनस्या को पाला है मुंह को पाला है ईर्ष्या को पाला है प्रतिस्पर्धा रही है तो अंतिम क्षण में जब शरीर से आत्मा विदा होती है तो वही इंप्रेशन अपने आप वो अंतिम क्षण को अगले जन्म को तय कर देता है। लेकिन अगर आप जीवन भर प्रभु स्मरण में रहे हैं मन में सरलता रखी है ईश्वर से मोहब्बत रखी है प्राथमिकता से हमने अध्यात्म को चुना है यह प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बहुत सारे प्राथमिकताएं है ये काम हो जाए तो फिर मैं गीता जी का अध्ययन करूंगा ये धंधा निपट जाए ये काम हो जाए तो फिर मैं ये करूंगा यानी हमारी सतत इस बारे में एक गलती होती है कि हम परमेश्वर को आगे टाल करते और बाकी संसार को प्राथमिकता देते हैं यार ये काम निपटाना जरूरी और उस समय में आप अंतिम क्षण तो कभी भी आ सकता अंतिम क्षण कोई कह के तो आएगा नहीं कि नोटिस देगा नहीं कभी कभी संक्षिप्त नोटिस मिल जाता है कि दुर्घटना हो गई अब जाने वाला पर जाता है घंटे बरबा चले जाते हैं वो लेकिन अधिकतर मामलों में हमको कोई पूर्व सूचना नहीं होती तो हमारे जो अधूरे व्यवसाय हैं अधूरी कामनाएँ हैं अधूरी भावनाएँ हैं वो हमें उन वासनाओं के अनुकूल अगले जन्मों में कर्मफल देती हैं प्रारूत बनाती हैं हमारे उस जीवन को उस जीवन का नक्शा बनाती है कि हम आगे कैसे बनेंगे तो इस बारे में हमको जीवन में अगर प्राथमिकता से सावधानी अगर हमने रखी ईश्वर को स्मरण करने की ईश्वरीय कार्य करने की और समस्त जीवन अगर ईश्वर अर्पण किया है तो अंतिम क्षण में आपको चिंता नहीं कि आप पाने को याद करते करते स्मरण करते मर गए या पत्नी को स्मरण करते चले गए क्यों उस समय वो अंतिम क्षण में आपके जीवन भर के जो प्रभाव हैं वही उस समय फलित होते अब इसके बाद हम आरंभ करते हैं अपना श्रीमद् श्रीमदभागवत गीता का मूल अध्ययन अब सबने हमने अपने घर में गीता जी देख रखी है कईयों ने हमने पढ़ रखी है सुन रखी है उसके अलग अलग अर्थ भी होते हैं क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अर्थ किए हैं तो आज हम श्रीमद् श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य जी के द्वारा जो रचित गीतार्थ संग्रह है उनका अध्ययन करेंगे ऐसा नहीं है हम इसके साथ ही साथ अन्य आचार्यों ने जो मूल बातें कही हैं उनको भी समझने का बीच बीच में प्रयास करते चलेंगे ताकि हमें हल्का फुल्का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सके कि कहाँ पर वो भिन्नता है और फिर अपने विवेक से तय करें कि क्या उचित है। हमार को जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है आपको उचित लगे यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो मेरे गुरुदेव ने जो मुझे जो रास्ता दिखाया उसके अनुसार है अपने विवेक से हम सब करें कि क्या उचित मार्ग है लेकिन हाँ यहाँ अनुचित मार्ग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो मार्ग है गीता का किसी भी तरह से किसी भी आचार्य के द्वारा कही गई बात अनुचित नहीं हो सकती तो यहाँ पर एक युद्ध क्षेत्र की बात है और इस बारे में गीता जी अद्वितीय है कि ज्ञान की बात युद्ध के क्षेत्र में कही गई संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि युद्ध के भर बीच में ईश्वर ने अपनी बात कही ये बिरला उदाहरण है बिरला या कहें यूनिक है कोई तो और जगह ऐसा नहीं है जहां पर कि युद्ध के आरंभ में या युद्ध के आरंभ के क्षण ये गीता जी का ज्ञान कहा है यहां पर क्या है आरंभ का जो पहला क्षेत्र सूत्र है या श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संजय की दृष्टि से धृतराष्ट्र देख रहे हैं संजय की दृष्टि और धृतराष्ट्र को वह उसकी व्याख्या कर रहे हैं कमेंट्री सुना रहे हैं आँखों देखा हाल बता रहे हैं कि क्या हो रहा है वो बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र में जो समागम हो रहा है वो क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ वो जानना चाहता अब यहां पर जो आचार्य लोग कहते हैं कुरु का मतलब होता है इंद्रिया कुरु का मतलब होता है हमारी आंख नाक कान जबान त्वचा ये इंद्रिया हैं। क्षेत्र का मतलब होता है इन इंद्रियों का आधार ये इंद्रिया जहां पर है जैसे हम कहें कि ये आश्रम निर्माण क्षेत्र में है, ना निर्माण इस आश्रम का आधार है आश्रय है जहाँ पर कि ये आश्रम उपस्थित है ऐसे ही इंद्रियाँ कहाँ अवस्थित हैं वो हमारे शरीर में अवस्थित है तो इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है इंद्रियाँ इनकी कुरु कहलाते हैं तो कुरुक्षेत्र का मतलब होता है ये मनुष्य का क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र है और धर्म का मतलब होता है धर्म दो तरह के होते हैं एक धर्म तो हमारा सांसारिक धर्म है अपनी पत्नी का पोषण करना बच्चों को पढ़ाना लिखाना पोषण करना रक्षा करना एक हमारा सांसारिक धर्म है हर व्यक्ति का धर्म है कि हम धन कमाते हैं अपने शरीर की रक्षा करते हैं अपने परिवार की रक्षा करते हैं परिवार चलाते हैं परिवार को संगठित रखते हैं और इसी साथ में हमारी सामाजिक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी हमारा धर्म कहलाते ये हमारा सांसारिक धर्म है क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो हमको सांसारिक धर्म का निर्वाह करना होता है और दूसरा धर्म वो है जैसे कि याज्ञवल के स्मृति में लिखा है कि आत्मबोध ही सर्वोच्च धर्म है आत्मबोध सर्वोच्च धर्म उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है क्योंकि समस्त कर्तव्यों के बीच में अगर आप अपना मूल कर्तव्य भूल गए तो फिर समझो आपने बाकी के काम किए या न किए वो महत्वहीन हो गए जैसे आपने संसार के लिए बहुत कुछ किया परिवार के लिए बहुत कुछ किया बहुत से लोगों के साथ में आपने आप उनके प्रतिनिधि बन गए नेता बन गए लेकिन आपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने आत्मकल्याण के लिए आत्मबोध के लिए कुछ नहीं किया तो फिर आपके बाकी के कार्य गड़ने से हो गए क्योंकि वो सर्वोच्च धर्म आपने किया नहीं तो दोनों तरह के धर्मों का आश्रय क्या है ये शरीर ये शरीर ही वो आपको सांसारिक धर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है और उसके लिए सहायता करता है और साथ ही साथ ये आध्यात्मिक यानी जो हमारा आत्मबोध का काम है इसको करने के लिए भी प्रेरित करता है और सहायता करता है तो दोनों तरह के धर्म सांसारिक धर्म और हमारे सर्वोच्च धर्म दोनों तरह के धर्मों का आश्रय ये शरीर है यह शरीर इसलिए उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है यानी इस इंद्रियों के आधार और इन समस्त दोनों तरह के धर्मों के आधार पर जो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई हो रही है जो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई हो रही है उसमें क्या हो रहा है ये लड़ाई हमारे भीतर तो रोज होती कभी कभी मन करता है इतनी से बेईमानी कर लो किसी को पता चलना नहीं है और इसके बगैर काम चलता नहीं आजकल ऐसे हम करते हैं बेईमानी यह कौन करता है मोह करवाता है हमसे ये मोह कौन है यही धृत है यही धृत है जो जानते हुए भी कि गलत है उस गलत को प्रश्रय देता है वो जानता है कि मेरा बेटा गलत है दुर्योधन गलत राह पर है और वो फिर भी उसको सहारा देता है उसकी बात के पीछे चलता है उसकी बात को सपोर्ट करता है और अपने बेटे से डरता है क्यों डरता है वो क्योंकि उसको बेटे से मोह है वो बेटे को दुखी भी नहीं करना चाहता वो बेटे से दूर भी नहीं होना चाहता तो पुत्र मोह मोह में वो अपने सर्वोच्च धर्म को भूल गया जो दो धर्म है उनमें से जो सर्वोच्च धर्म है हमारा वो आत्मबोध का वो भूल गया इसलिए यहां पर मोह से क्या उत्पन्न होता है अज्ञान धतराष्ट्र से उत्पन्न हुआ दुर्योधन दुर्योधन क्या है अज्ञान अज्ञान का नाम दुर्योधन है और हमारे में एक और होती है शक्ति विवेक और विवेक शक्ति सदा आपको सन्मार्ग दिखाते अब मोह से हम कभी कभी उस सन्मार्ग को स्वीकार नहीं करते ये शाश्वत लड़ाई हमारे बीच में सदा होती है यह युद्ध क्षेत्र हमारा शरीर है जिसमें हमेशा हमारी जो इनर कॉन्शियंस है जिसको हम बोलते हैं विवेक या अंतर प्रज्ञा उस विवेक की मोह से सदा लड़ाई होती सदैव हमारा शरीर से मोह है परिवार से मोह है धन से मोह है प्रतिष्ठा से मोह है और इसके कारण कई बार हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए अशोभनीय हैं यानी हम अपने आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे ले। हैं लेकिन हम संसार को एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं। और ऐसा चेहरा दिखाते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं बहुत अच्छा काम कर लेकिन हम अपने आप से चीज नहीं छिपा सकते धतराष्ट्र कितना भी इस बात को न्याय संगत बताए कि मेरे बेटे ने राज्य शासन करना चाहिए लेकिन वह अंतरतम ये जानता है अंदर से जानता है कि मैं गलत हूँ और गलत का सहारा दे रहा हूँ लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मोह मुझे मजबूर कर देता है इसलिए ये मजबूरी शाश्वत हम सब लोग कई बार अपने मोह से मजबूर हो जाते हम है। चाहते हैं कि ये ऐसा सही तो यही है अगर आप आपके बेटे में और किसी और प्रतिस्पर्धी के बेटे में विवाद हो तो आप चाहे वो प्रतिस्पर्धी का पुत्र सही हो आपके अंतरात्मा जाने की फिर भी आप उस अपने स्वयं के बेटे की ही वकालत करोगे ये हमारी मजबूरियाँ हैं तो धर्म क्षेत्र है हमारा शरीर पुरुष क्षेत्र है यह हमारा शरीर और ज्ञान है पांडव और अज्ञान है कौरव कौरव अज्ञान अब यहाँ पर युद्ध शुरू होता है या युद्ध शुरू होने की तैयारी होती है दोनों तरफ सेनाएं आके इकट्ठी हो जाती ये एक निर्णायक युद्ध होने वाला है यानी यहाँ पर कौन जीतेगा जो जीतेगा वो संसार पर राज करेगा अगर अज्ञान जीत गया तो संसार में अज्ञान फैलेगा अगर ज्ञान जीत गया तो संसार में ज्ञान फैलेगा अगर हमारे भीतर मोह जीत गया तो ये जीवन नरक बन जाएगा और आने वाले कई जन्मों को फिर नरक बना देगा इस जीवन में अगर ये हमारा ज्ञान जीत गया तो न केवल इस जन्म को सार्थक कर देगा वर आने वाले कई जन्मों को सार्थक कर देगा तो अब हमको ये इस युद्ध में किस तरफ खड़े होना है दोनों तरफ सेनाएं है खड़ी हैं आप तय करो कि हमको किधर तय खड़े होना है इधर पांडु हैं द्रुपद हैं द्रुपद पुत्र है। यु युधान है विराट हैं दृष्ट केतु चेकितान पुरुजित कुबोध शैब युधामन्यु, उत्तमोज ये वहां के बड़े बड़े शूरवीर हैं जो पांडवों की तरफ खड़े हैं जो चाहते हैं कि सत्य की विजय हो चाहे वो बलवान हो लेकिन चाहे हम कमजोर हों लेकिन मैं कमजोर की तरफ भी खड़े रहूंगा अगर ये सत्य अब बहुत जगह खाली है हम अपना नाम लिख सकते हैं वहां के कि हम किधर खड़े रहना चाहते उधर भी बहुत जगह खाली है उधर कौरव है द्रोणाचार्य हैं भीष्म पितामह हैं जो बेचारे अपनी कसम से बंधे हुए हैं मजबूर हैं कि उन्होंने शपथ ले ली थी कि मैं इस राज्य सिंहासन की तरफ रहूँगा जो भी बैठे मिस राज्य सिंहासन की सेवा करूंगा और शादी क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैंने शादी की तो फिर मेरा पुत्र फिर राज्य का उत्तराधिकारी होगा जबकि मैं अब शादी न करूँ क्योंकि उन्होंने एक उसकी कथा है जो कथा आपने महाभारत में सुनी होगी तो उस कसम के लिए उस शपथ के लिए वो सदा अविवाहित भी रहे और उन्होंने उस राज पर बैठने वाले की कोई कल्पना नहीं करी थी कि कोई इस पर मोह आके बैठ जाएगा कोई ऐसा आके बैठ जाएगा जिसकी तरफदारी करने में मुझे भयंकर कष्ट होगा लेकिन उस कष्ट और अंतरात्मा की आवाज़ को दबाकर वो अपनी शपथ को ऊपर रख उस शपथ के कारण अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाते क्योंकि यह वो अच्छी तरह जानते हैं कि गलत तरफ खड़े हैं उनको इधर खड़े होना चाहिए पर वो जानते हैं कि लेकिन मजबूर हैं ऐसे ही द्रोणाचार्य कर्ण चुकी दुर्योधन के एहसानों के तले दबा था क्योंकि वो सूत पुत्र कहलाता था उस समय जाति का बड़ा महत्व था सुदपुत्र को न तो धनुर्विद्या दी जा सकती थी न उसके शौर्य को सराहा जा सकता था न वो सेना में शामिल हो सकता था मात्र क्षत्रिय ही हो सकता था तो दुर्योधन ने उसे अपनी क्षत्रिय जाति प्रदान की जब तक कोई क्षत्रिय उसे अपनी जाति प्रदान न करे तब तक कोई क्षत्रिय नहीं कहलाता था। इसलिए दुर्योकरण दुर्योधन के एहसानों में दबा था ये बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं समझने के है लिए हमारे लिए बहुत बड़े संदेश हैं कि अगर हम किसी के एहसान के तले दबते हैं तो जीवन में हमको उधर खड़े होने जिधर हम आगे चल के खड़े नहीं होना चाहेंगे असत्य की तरफ खड़े होने के लिए एहसान पर्याप्त किसी का एहसान हम लेते हैं। कभी कभी क्या होता है हम किसी का एहसान इस मोह की वजह से ले लेते हैं कोई हमारा फेवर करता है कोई हमारी तरफ हमारा कुछ तरफदारी करता है और हमको कुछ उपहार दे देता है हमारे लिए कुछ अच्छा कर देता है या हम किसी को कहते हैं यार भैया हमारा ये काम करवा दो है ना आपके तो पहचान है वो चीफ मिनिस्टर तक हमने कहा ठीक है हम करवा देते हैं लेकिन उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ आएंगे और आपसे कोई काम करवाएंगे तो फिर आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप उस एहसान के तले दबे हो इसलिए हजार बार सोचो किसी के एहसान को स्वीकार करने के पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एहसान मुझे गौरों की तरफ खड़ा कर दे वो कर्ण जो पूर्ण विवेकी व्यक्ति था शूरवीर था अर्जुन से एक कदम आगे ही था लेकिन दुर्भाग्य से वो एहसान के कारण दुर्योधन की तरफ चला गया कृपाचार्य शल्य जयद्रथ अश्वत्थामा विकर्ण ये सब राज्य प्रश्रय प्राप्त थे समस्त शूरवीर राज्य प्रश्रय द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये कोई कम विद्वान तो नहीं थे इन्हीं के समस्त शिष्य थे ये जो दोनों तरफ खड़े हैं इन्हीं लोगों ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी युद्ध विद्या सिखाई थी राज्य विद्या सिखाई राजनीति सिखाई थी और वही लोग आज आपस में एक दूसरे की तरफ खड़े हैं अब जब ये हो जाता है खड़े हो जाते हैं तो उस समय सबसे पहले कौन बोलता है दुर्योधन दुर्योधन क्या बोलता है कि हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को बोलता है कि हे गुरुदेव आप देखो सामने ये जो शूरवीर खड़े हैं इसमें पांडव के शूरवीर पुत्र खड़े हैं पांचों, पुरजीत कुंती बहुत शैव दृष्ट के ट्वीविधान विराट इन सब के वो नाम लेकर बुलाते हैं और सबकी तारीफ करता है कि ये लोग इतने शक्तिशाली हैं तुरंत फिर वो कहता है कि मेरी ओर आप खड़े हैं द्रोणाचार्य खड़े हैं वो विष्णु पितामा को बोलते हैं क्योंकि वो सेनापति थे विष्णु पितामा कि मेरी और आप खड़े हैं गुरुदेव खड़े हैं और आप दोनों के होते हुए ना इस सेना को कौन जीत सकता है उनके साथ फिर कर्ण और कृपाचार्य जैसे शुरवीर खड़े हैं अश्वत्थामा विकर्ण जो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है इन सबके होते हुए हमारी जो सेना है पर्याप्त है और जो पांडवों की सेना है वो अपर्याप्त है यहाँ पर उनका पर्याप्त से क्या तात्पर्य था कि वो संख्या बल में हमसे कम हैं, हम संख्या बल में भी ज्यादा हैं और हम बाहुबल में भी अधिक हैं लेकिन वो भूल गया कि आत्मबल में हम सबसे पीछे हैं उसने तीसरे बल के बारे में कल्पना ही नहीं करी कि हम संख्या बल में ज्यादा हैं बाहुबल में ज्यादा हैं लेकिन आत्मबल में हम गरीब हैं कंगाल हैं क्योंकि द्रोणाचार्य की आत्मा मरी हुई है यहाँ पर यहाँ पर भीष्म पितामह की आत्मा उदास है ये सब उदासी से यहाँ पर खड़े क्योंकि ये इस जगह पर खड़े नहीं होना चाहते इधर खड़े होना चाहते पर मजबूर हैं कि उधर खड़े हैं इस परिस्थिति में चूंकि युद्ध का या जहाँ पर कि युद्ध क्षेत्र है उसका एक नियम है कि हम वहाँ अपनी सेना का उत्साह बढ़ाते हैं तो उत्साह बढ़ाने का जब उस समय क्या प्रचलन था कि वो भयंकर नाद करते थे सबसे पहले शंखनाद होता था वो इतना विदीर्ण करने वाला होता था कि उस शंखनाद से शूरवीरों के हाथ पैर काँपने लगते वो शंखनाद से अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता जैसे कि पहलवान अपनी बाजू दिखाता है लड़ाई के पहले कि देखो मैं इतना बलशाली हूं ऐसे ही शंखनाद होता था तो सबसे पहले भीष्म पिता ने भयंकर शंखनाद किया जैसे कि शेर की गर्जना हो उसके बाद जैसे ही उन्होंने शंखनाद किया तो ढोल नगाड़े और हजारों शंख एक साथ बज उठे जैसे कि आकाश में आकाश को फाड़ देंगे इस तरह से भयंकर शब्द हुआ जैसे ही उन्होंने अपना शब्द किया वैसे ही इधर से भगवान कृष्ण ने पांचजन्य बजाया इनका जो पांचजन्य नाम का शंख था वो भगवान कृष्ण ने बजाया इसके बाद में भीम का एक प्रसिद्ध शंख था उन्होंने भीम ने बजाया उसके बाद में अर्जुन का देवदत्त नाम का शंख था ऐसे अर्जुन नकुल सहदेव सब ने अनंत विजय सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए इन सब शंखों का नाद फिर इतना तीव्र हुआ कि आकाश गूंजने लगा कई कोसों तक लोगों को कर्णभेदी आवाज़ें सुनाई देने लगी यानी इस समय युद्ध का आगाज हो गया था कि अब तीर चलाना अपने सेनापति जैसे ही इशारा करेंगे हम तीर चलाना शुरू करें लेकिन इस समय एक परंपरा थी कि अपना तीर ऊपर कर दो तो उस समय रुकने का इशारा था कि अभी रुक जाऊ अभी हमको युद्ध करने के पहले कुछ बात करनी है हो सकता है संधि वार्ता करनी हो सकता है कुछ सरेंडर करना हो कि भाई हम आपसे आपकी सेना के आगे हार जाए तो उस समय इसने अपना तीर अर्जुन ने ऊपर और बोला कि अचुत मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो जो लड़ाई शुरू होना थी अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई थी उनका मुझे सेनाओं के बीच में ले चलो जब वो सेनाओं के बीच में पहुंचे तो कृष्ण ने कहा देख लो कि तुमको किन से किन से युद्ध करना है नजदीक ले गए उन्होंने देखा गुरुदेव खड़े हैं जिनसे मैंने धर्मविद्या पितामा खड़े हैं काका लोग खड़े हैं चचेरे भाई खड़े हैं ममेरे भाई खड़े हैं और मुझे इनसे ही लड़ना है उन सबको देख कर वो कहने लगे कि है ऋषिकेश मैं इनसे कैसे लडूंगा मेरा तो मुंह सूख रहा है हाथ पैर काँप रहे हैं मुझे खड़े रहने की शक्ति मुझ में महसूस नहीं हो रही और एक गांडी उठाया नहीं जा रहा है मैं कैसे लड़ूँ इनसे जिनके जिनको मैंने सदा पूजा की गुरुदेव की क्या मैं उनके खिलाफ लड़ सकता जो पिता मह जिनकी गोदी में मैं खेला क्या उनसे लड़ सकता तो इन सबसे लड़के अगर जमीन मिल जाएगी राज मिल जाएगा तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो मेरे बंधु बांधवों के रक्त से सनित हो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए इनसे लड़के अगर मैं जीत भी गया तो उस राज्य को मैं कैसे भोगूंगा? क्योंकि इन लोगों के साथ में तो मैं आनंद मनाना चाहता हूँ इन सब लोगों के कि मेरे गुरुदेव भी रहें मेरे राज्य में मेरे दादाजी भी रहें मेरे मामा जी भी रहें मेरे भाई लोग रहें तो अब तो मुझे आनंद आएगा उस राज्य करने का मैं किन के ऊपर राज्य करूँगा और किन को आनंद दूंगा उस राज्य से अगर सुशासन स्थापित करूँगा तो किसके लिए कोई नहीं रहेगा मेरा तो ये तो या तो ये चले जाएंगे हमको तो ये भी नहीं मालूम कि ये जीतेंगे या हम जीतेंगे फिर इससे तो बेहतर है कि ये मुझे निहत्ता मार डाले बोले मैं शस्त्र रखता हूं ये चाहे तो मुझे निहत्ता मार डाले ना मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है मेरा अगर ये वध कर दें बिना किसी प्रतिरोध के तो मुझे स्वीकार है जब यह बात वो कहते हैं और आकर बैठ जाते हैं अपने अस्त्र शस्त्र है ना? अपना गांडे नीचे रख देते हैं और हताश उदास ग्रस्त होकर ये अपने रथ में वापस आके बैठ जाते हैं सारे दोनों तरफ की सेनाएं हर देख रही हैं कि इस शुरू को क्या हो ये भगवान कृष्ण इस वक्त उसे सब लोगों के अत्यंत नज़दीक ले गए थे विशेषतः उन गुरु गणों के और उनके पितामाह के करीब वो चाहते थे कि इसके हृदय में अगर अभी कोई भी मोह है तो उसको अभी उजागर हो जाना इसको मोह जब तक नष्ट ना होगा जब तक इसके जीवन का कल्याण नहीं है और भगवान तो यहाँ अवतार लिया था इसलिए कि समस्त सृष्टि को वो ज्ञान देना तो अर्जुन उनके लिए निमित्त थे अर्जुन के निमित्त उन्होंने समस्त सृष्टि को एक दिव्य ज्ञान दिया जो अमर है आज तक अमर ज्योति है गीता जी की जो सदैव आज हमारे लिए भी उपलब्ध है और समस्त संसार के सुबुद्ध सुबुद्धजनों का मार्ग प्रशस्त करती है अब हम कहें कि यह किसके लिए है पूर्ण ज्ञानी के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती जो अगर पूर्ण रूप से ज्ञानी है उसे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो अपने अज्ञान के अंधेरे को पीछे छोड़ा है जो पूर्ण रूप से जड़ है पूर्ण अज्ञानी है उसके लिए भी कोई ज्ञान की जरूरत नहीं क्योंकि उसके लिए ज्ञान ऐसा है जो आप पत्थर पर सिर मारने से क्योंकि उसके लिए आप कुछ भी करते चले जाओगे उसके हृदय में प्यार आएगा ही नहीं उस ज्ञान के प्रति लेकिन हम तुम जैसे बीज के कुछ लोग हैं जिन लोगों को हम ज्ञानी तो नहीं कह सकते लेकिन ज्ञान की पिपाषा है हम ये जानते हैं कि हम बहुत गलत हैं लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है अपनी गलती को जानना हमारे गुरुदेव कहते थे सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान को पहचानना जब तुम तो अपने अज्ञान को पहचानते हो तो ज्ञान के समस्त द्वार खुल जाते हैं और जो जानता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ तो उसके अज्ञान के द्वार हमेशा के लिए ज्ञान के द्वार बंद हो जाते है और हमेशा वो अज्ञान के अंधेरे में जीवन जीता है इस तरह से अगर हम जानते हैं कि हम कहीं कम हैं तो हमारे लिए गीता जी का ज्ञान है ऐसा लगता है कहीं अज्ञान है तो हम उस ज्ञान के सुपात्र हैं पाने के लिए हमारे हृदय में संशय हैं तो वो मिट सकते हैं दुविधाएँ हैं तो दूर हो सकती हैं रास्ता हमको नी सूझ रहा है तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है अगर हम कहते हैं हमको सब मालूम है फिर हमारे लिए कोई जरूरत नहीं और जो कुछ जिसको वास्तव में मालूम है जो ज्ञानी है जिसको ईश्वर बोध हो चुका है उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इसको सबको होकर गुजर चुका है इसलिए हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम वो स्थिति में हैं जहाँ पर इच्छा है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाए और हम चाहते हैं कि वो ज्ञान हमको मिले ताकि हमारी दुविधाएं, संशय मिटें आगे आने वाले जीवन में हमको रास्ता प्रशस्त हो तो इस घटना के बाद जिसको हम यहाँ पर अर्जुन विषाद योग कहते हैं इसमें सैंतालीस श्लोक हैं जो मैंने अभी जो बातें आपको बताई उसमें सैंतालीस श्लोकों में ये बातें कही गई हैं और वो यही कहा गया है कि इस जगह पर आकर अर्जुन को विषाद होने लगता है दुख होने लगता है और ये दुख कैसा है उसके रद, पूर्ण ज्ञानी होने के बावजूद वो पूर्ण ज्ञानी नहीं था वो तपस्वी था पूर्ण ज्ञानी होता है जिसके हृदय में विषार पैदा होता ही नहीं लेकिन वो पूर्ण ज्ञान से कमतर था इसलिए वही स्थिति जिस स्थिति में गीता का ज्ञान दिया जाता आज भी गीता का ज्ञान उसके लिए ही सार्थक है जो ज्ञान का पिपासू है और साथ ही साथ वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है और जड़ भी नहीं है कि कुछ नहीं सुनना चाहे वो बीच की स्थिति हमारी उस स्थिति में गीता का ज्ञान सार्थक है तो कृष्ण जी ने अर्जुन की उस अवसाद भरी स्थिति को देखकर उसको निमित्त बनाकर संसार को एक ज्ञान दिया कि संसार में जीने की राह क्या है उस राह को उन्होंने जो बताया और उन्होंने ढेर सारे विकल्प भी दिए अगर ऐसा ना कर सको तो वैसा करो अगर तुम मैं ये क्षमता नहीं है तो ऐसा करो क्यों कि संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और सबके लिए कुछ न कुछ अलग रहा है तो आज आप अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं इसके बाद फिर परमेश्वर की जो वाणी है उसके बारे में चर्चा हम अगले हफ्ते से करेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सखी सरकार की की सर् कृणावी जयर स्त्री रंगस्तुष्वास्तनुभेमी देवित यदा ओं सहनावतु सहनोंन सवीर सह कर्वावहे तेजस्व नाम वधितहे Om shanti